बस इतकाच मी काम करत आहे तुमचे पण हे काम करत आहे ते उडे बसतो दिसतंय काही खराबी येले वाला कीबोर्ड तुमचे सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्य कर्वा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा करन, चल रहा है चलतीय दिव्यता दिवाक चर्चा की है मूर्ध स्थानीय गंत्र स्थानीय वर्णों के लिए जो साधन है कर्ण है कर्ण से वो जिह्वा जो है उसके लिए साधन है, है। अगले सूत्र को देखिए अगला सूत्र है जिह्वा मूल दिव्याभ्या दिह्वास आपने सिर् कॉल है जो म्यूट करके नहीं रखा है म्यूट करके रखिएगा जब आपको बोलना है तभी म्यूट खोल करके बोलिए आपने बंद रही किया म्यूट करना या नहीं म्यूट कर जहां नहीं आप देखेंगे ना वहाँ पर ये वीडियो का और म्यूट बटन है एड वाला बटन है एंड वाला बटन है इन बटनों में बीच में दूसरा नंबर वीडियो के बाद में दूसरा नंबर है म्यूट नंबर है उसको आप क्लिक करेंगे बंद हो जाएगा म्यूट हो जाएगा तो जीवामूलेन दिव्यानां तेषाम् अभ्यासं जीवामूलेन जीवामूलेन यदि समासे जिह्वाया मूलं जिह्वाया मूलम् इति जीवामूलं तेन जीवामूलेन षष्टितरपुरुषसमासः जीवाया मूलम् इति जीवामूलं तेन जीवामूलेन षष्टितरत्पुरुषसमासः या का मतलब जीवा का मूल जीव का मूल भाग तो सूत्र का अर्थ बढ़ेगा जिवा मूल से बोलने का यहां कठन किया जा रहा है और दिव्या नाम दिव्य का किया एक तो जो है वो कर्ख्य वर्ण है और है, जीवली वर्ण भी है और कर्ख्य वर्ण भी है इनको जीव्य कहते हैं कर् जैसा आपने सुना है तो सूत्र का अर्थ होगा दिव्याणाम अर्थात कानिया अगुह विसर्जनिया अर्थाथनियासर्जनी मूलस्थ वर्णाचारण दीवाया मूलभागे दिवया दिवया मूलभागे सूत्र दिव्यार्थातनी अवर्धन कव दिर्मेष वर्णा जिवा जीवा मूलस्थ वर्ण उच्चारण जीवाया मूलभागे दिव्यों का अर्थात कंतस्थानीय अकार कवर्ग अकार विसर्जनीय और इन सब वर्णों का उच्चारण वा के मूल भाग से स्पर्श करके करना चाहिए तो जिवा का मूल जो है इसका साधन बन रहा है कर्ण बन रहा है कर्ण से वर्ण होगा और जीवा मूल्य का अर्लासूत्रे दिवोवाग्रेण मूर्धन्यानां दिवोवाग्रेण मूर्धन्यानां दिवोवाग्रेण पीनेक छे तीन जीवोपाग्र जीव्र में सग्रे उपाग्र शब्द में भी समाप्त है फिर दीवा के साथ उपाग्र आग्र के अगलावाद बिल्कुल अग्लाद अग्रवादी कहते हैं पर उपाग्रे है अगृत समीप तो सामे अग्रस्मी उपाग्रह अग्रह सभीपतिपाग्रह स्ने अवयी भव स समीपम उपाग्रह उपशब्द जो है अव्यय है तो जब अव्य अव्यय के साथ जब किसी शब्द का समास होता है तो वह अव्यय ही समास को प्राप्त होता है इसलिए अग्रह से समीपम ऐसा इसका समास बनेगा हैं अग्र के समय अग्रभाग नहीं है उस से पहला जो भाग है उस अग्र का अग्रभाग से जो पहला भाग है उसको कहते हैं उपाग्रम फिर उपाग्रम से अग्र का जीव के साथ जीवा के साथ आमा करेंगे तो या उपाग्रम जीवोपाग्रम उपाग्रह तो इसको ऐसा कहेंगे अवय भाव गर्भ तीर्ष तरह पुरुष अवय भाव गर्भ श्रेष्टी तर पुरुष पहले अवै भाव है तीर्थ चेष्टी तरक पुरुष है इसलिए इसको कहेंगे अवय भाव गर्भ सूत्रन भाव्याण सवग रेफ इंटाव उच्चारण दिवव कर्तव्य दिव्वाग्र भागेना कर्तव्य घा स्थान वाले मूर्घास्थान वाले रिवर्ण टवर्ग रेप और इन वर्णों का उपचारण मूर्घास्थान वाले रिवर्ण टवर्ग रेप और शकार इन वर्णों का उच्चारण के ठीक पिछले भाग से करना है तो मोघा वाले आपको पता होना चाहिए मोधा वाले कौन है रिटु रसा मोधनिया आपने पढ़ा है तो रि रि वर्ण है और तरवर्ग के अक्षर पांच रेफ और इन वर्णों का जो ने का से ने। के के पहला भाग भाग भाग होगी उस करना है तब इन वर्णों को उच्चारण करना है मूर्धनिया अर्था मूर्धस्था मूर्धनिया अर्थात मूर्धस्थावर्ण रेपचारण वर्णा उच्चारण जिवाद्र जिह्वाद्रपृवर्तिभागे मूर्धन अर्थात मूर्धस्थियोंग षकार इेतेषा वर्णा उच्चारण जिम्बाग्र पृष्ठवर्ती भावना कर्तव्य पृष्ठ पृष्ठ मतलब आगे आ, या फ्रंट या बिहैंड आगे कहेंगे ऊपरी भाग है अच्छा उपरी भागे निचले भाग जब मूर्घा पर जीप को ले जाते हैं ले जा करके उसको थोड़ा मोड़ते हैं मोड़ करके फिर बोलते हैं री, थ, आप कवर्ग बोलेंगे ना कवर्ग के पांच तो आप उस पर समझगा पृष्ठभाग कम लगता है लगता है वो थोड़ा सा बोलना है ऊपर ले जाकर के थोड़ा जीव को टेढ़ा करके बोलना है अग्रभाग लगता है और पुड़ा कम लगता है यह कर्ण कर बताया जा रहा है दिवोपाद्रेन दूरधन्याम अब अगला सूत्र देखिए इसी बात को थोड़ा अलग करके बताया जा रहा है ओम अत्र तत्पुरुष अव्यवगर्भ पदे सम्रह कथम अग्र उपाग्रग्र उपग्र उपश्शब अर्थ अस्त समी तो विग्रह अग्रस्थप्री उपाग्र अव्ययी भाव जिह्वाया उपाद्री जिह्वोपाग्र अग्रसमीपतिग्र अव्ययी भाव जिह्वाया उपाग्री जिह्वपाग्र जिवोपाग्रमित शपुष उभयो शब्दों सल्य सव्ययीगर्भतत्पुष अवगतम् अव्ययीभावगर्भषष्ठितत्पुरुषं इत्यस्मिन्पुरुष वदतु इत्यस्मिन् पदे समासविग्रहः कथं भवति अव्ययीभावगर्भतत्पुरुष अवयी भाव मध्य अस्थे बहुत ही सीख् गर्भ की मध्य अवयी भाव गर्भे अस् स अवैभवगर्भ तत्पुरुष अवगच्छति धन्यवादः अतः समासस्तु एवम् अस्ति अवैभवगर्भ अत्र पर्यन्तमस्ति समासः भव बो, अवैभवगर्भे अस्ति यस्मिन् सह अव भाव गर्भ पुनः तत्ष जिह्वाग्रध जिह्वाग्रधिवाग्रध अव्यय सी जिह्वाया अग्र जिह्वाग्र जिह्वाय अग्रमित जिह्वाग्र ष्टितुष जिह्वाग्रस् अघ इध जिह्वाग्रधि षष्टितुष जिह्वाया अग्रमित जिह्वाग्र ष्टितुषा जिह्वाग्र अधिवाग्रधिपुर क्या भाष्य विकल्पे अस्त व कुत्रचित वा समुच्चय अस्थि कुचित वा विकल्प अस्थि कहीं पर वा का अर्थ विकल्प में होता है और कहीं पर वा का अर्थ समुच्चय और अर्थ में आता है समुच्चय का अर्थ होता है पहले वाले के साथ जुड़ जाना यह समुच्चय है और विकल्प कहते हैं उससे भिन्न पहले वाले से भिन्न में विकल में वा है। वा है अर्थात नाम पूर्वोकूस्था साधन जिह्वाग्रधा अथवा पूर्वक्त मूर्धन्य वर्णों का जो साधन है उपकरण है वो जीवाग्र का निचला भाग है आ, स्वामी जी निचला मतलब भाग पृष्ठभाग भाग आप जिह्वा का स्केच करिएगा जिह्वा को का स्केच करके अग्रभाग से थोड़ा सा पहला भाग तो थोड़ा सा पहला भाग उसको उपाग्र कहते हैं लेकिन अग्रभाग का निचला भाग एक है अग्रभाग के निचला भाग एक उपाग्र ऐसा थोड़ा अंतर्गत करना है एक अग्र का निचला और एक उपाग्र का निचला भाग समझ में नहीं आए समझे समझ में नहीं आए ना तो आप, आप अपनी अपनी संचिका में जिवा का स्केच करिएगा आपको समझ में आएगा जिवा को स्केच करके जिवा का बिल्कुल अग्रभाग ले लीजिएगा अग्रभाग का निचला भाग बैक तो बेक् बिकुल अग्रवाग कग्रवा नि सूत्र मे आगे के निचला भाग बताया है इस सूत्र में आगे का निचला भाग बता रहे हा राजेश अवगत यानी जीप का ऊपर का भाग नहीं जीप का ऊपर का भाग नहीं जीप का अग्रभाग का बिल्कुल निचला भाग एक ऐसा है कि आप जीप को ले जा करके बिल्कुल थोड़ा सा मोड़ करके बोलिए और एक ज्यादा मोड़ करके बोलिएगा बोलेंगे तो वो उपाग्र वाला है और थोड़ा मोड़ कर थोड़ा मोड़ करके बोलेंगे वो है अग्रवाद का निचलावादा भी कह सकते ना सोमी जी जी पहले जो सूत्र कहे है और उसके अनुसार हम जीप को तोड़ा मोड़ेंगे दूसरा सूत्र के अनुसार ज्यादा मोड़ेंगे नहीं पहले सूत्र में ज्यादा मोड़ेंगे दूसरा में तोड़ा थोड़ा मोड़ेंगे ठीक है जी, इतना हाँ राजेशम भगवान अस्तु और किसी को समझ में न आए तो पूछ कर स्वामी जी जी अग्रभाग से दात के पास वाला है या पीछे गले अग्रभाग तो सबसे आगे का भाग आग होगा ना अग्रभाग बिल्कुल कौन जो दांत के पास होता है हमारा जी हाँ जी जब जीप को पीछे करके आप दांतों के साथ छिपकाएंगे तो जो अग्रभाग दांतों के साथ टच होता है वो है बर्तोग हाँ जी अब आगे बढ़ते हैं जिह्वाग्रेन दंत्याना अगला सूत्र है जिह्वाग्रेन दंत्याना जिह्वाग्रेन तीन दंतिया नाम छेद तीन समासे जिह्वाग्र जिह्वाग्रेन शक्ति तत्व सूत्र दर्थवर्ण सवर्ग लवर्ण दंत्यानां वर्णा उच्चारण जिह्वाया अग्रिम भागे कर्तव्य दंतना अर्था रिवर्ण तवर्ग लकार सकार दंत्यानां वर्णा उच्चारणम जिह्वाया अग्रिम भागे न कर्तव्य दंती वर्ण दांतों से बोले जाने वाले रिवर्ण तवर्ग लकार और सकार इन वर्णों का उच्चारण जिह्वा के अग्रिम भाग से करना चाहिए स्पष्ट हो रहा है तो अभी तक इन सूत्रों में एक दो तीन चार पांच इन पांच सूत्रों में जो करन साधन बताए किन किन के बताए इसको समझ लीजिएगा एक तो कंठ्य वर्णों का बताया है तालव्य का बताया है मूर्धन्य का बताया है और दंती का बताया है एक दो तीन चार और पांच जो है उपद्मानी का भी बताया है अब जो अवशिष्ट वर्ण हैं उनके लिए मैंने कल के दिन बताया था आपको स्वस्थान करना कल वाले सूत्र को आप स्मरण कर लीजिएगा जो इस पुस्तक में लिए वृद्ध पाठ में है स्वस्थान करना उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं कल के सूत्र को शेषाहषाह एक तीन स्वस्थान करना तीन समे स्वस्थ का समास करेंगे एव स्वस्थम स्वस्था स्वस्थनम एवं ये स्वस्थ तदेव कर्णम तदेव स्थान इसका अभिप्राय है वही स्थान है और वही करण पिछले पांच छह प्रसंगों में स्थान अलग है और करण अलग है और यहां पर बताया जा रहा है स्थान भी वही है और करण भी वही है शेषा स्वस्थान करणा बचे हुए शेष का अर्थ है, है बचे अवशिष्ट स्वरूप जो वर्ण है क्या क्या वर्ण है उवर्ण है पवर्ग है उपद्मानी है ओष्ट औष्ट है अनुस्वार है यम है ये सब जो स्थान ये सब वर्ण जो है ये तान भी वही और कर्ण भी है इसका अर्थ लिखवा है था उसकी फिर दो हूं भूता दोवर्ण अवार नासीक वर्ण स्वस्था अथवा ये लिपते स्को अवशिषूता अवशिषूताग उपद्ओं नासीकिया वर्णा अवशिष्ट भूतावार नासीकिया वर्ण स्वस्था हिंदी में इसका अवशिष्ट स्वरूप उवर्ण, उन्न अवशिष्ट उवर्ण बचे हुए वर्ण पवर्ग उपद्मानी अनुस्वारिनाशिक के वर्ण अपने अपने स्थान करण वाले होते हैं अपने अपने स्थान करण वाले होते हैं अर्थात उनका करण भी वही और स्थान भी वही स्वामी जी जी और ना, को ही कह रहा है ना? हाँ नी, हाँ नी। ये नामालयश्च नास् विशेषण ओम स्वामी जी उपमानि इति किं आपको उपदमानिय ना? एक होता है जीवामूल्य और उपद्मानी दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं अर्धचंद्री उल्ट, उल्टा करिएगा अर्ध को एक सीधा रखो एक उल्टा करो उसी को जीवामूलि कहते हैं उसी को उपद्मानी कहते हैं तो असकर इन, पहले सुनिए अंतर इतना है जब जीवामूली कहेंगे तो उसके आगे कवर का अक्षर आएगा का खा हाँ का और खा और उपदमा जब बोलते हैं तो उसके आगे आएगा आ, पवर का पहला दूसरा अक्षर आएगा और जीवामूल्य जब बोलते हैं तो कवर का पहला दूसरा अक्षर आएगा का खा का खा तो जीवामूल्य पो उपद्म ये अंतर चिन्ह चिन्ह इन चिन्हों का कहीं पुस्तकों में प्रयोग आता है वेद में वेद में मंत्र भाग मंत्र यानी जितने भी मंत्र है ना एक तो चारो वेद फिर चारो के उपवेद फिर उनके पास ब्राह्मण ब्राह्मण हाँ इन सब में आता है उपनिषेदों में भी आता है इन सबको मंत्र भाग कहते हैं मंत्र भाग में इन सब का प्रयोग है उपद्न जीवा यम का प्रयोग जो है मुख्य रूप से हो पड़ता है धन्यवाद जो ओष्ठ वर्ण है ओष्ठ वर्ण जो ओढ़ों से बोले जाते हैं तो उसके लिए एक अलग प्राचीन शिक्षा शास्त्र का एक सूत्र है ओष्ठ्याना अगर जो ओष्ठ्य वर्ण है उनमें को करन बताया यानी निचले ओट को तो साधन बताया उपर वाले को स्थान बताया जब पवर बोलेंगे दोनों ओट मिलते हैं पो निचले वाले ओट को साधन बताया ऊपर वाले को स्थान बताया आ, औष्ठाध अब आगे बढ़ते हैं सूत्रार्थ क्या शेषा कौन सा सूत्रार्थ पूछ रहे हैं आप ओष्ठा अगरोम नाम साधनम वर्णा अवरो साधना कर्म सूत्र है, है इसमें थोड़ा पाठशील है अंतिम सूत्र है अंत करणम ऐसा लिखा है इसमें पाठभेद है तो इसको कर्ण के रूप में समझ लेंगे तो सरल हो जाएगा आपको इति अभ्यपद है एक एक है और कर्णम एक एक है कदम इस प्रकार एक अभी तक जो प्रसंग में इस प्रकरण में जो बात बताया गया है उस प्रकरण को एकद शब्द से कहा जा रहा है और कर्म साधन तो सूत्राथ होगा सूत्राथ है एक अर्थात सांप्रतम सांप्रतम एव अधिकम करना एक अर्थात सांप्रत अतर्ण विषय प्रद प्रतिषय प्रतिदक प्रकर समाप्तिम् अगात् इति करो समाप्तिम् आगात् इति एतत् करणम् इति एता अर्धा समाप्तिमागात् समाप्ति प्राप्नुमः अगात् अगात् अगात् नैव अगात् तो ये आपका द्वितीय प्रकरण समाप्त हुआ सूत्रा बोलता हूं एतत एतत एतत अर्थात कर अधीतम एक कर्ण विषय प्रतिपादक प्रकरण समाप्ति आगात बोलता हूं अभी तक पढ़ा गया यह कर्ण विषय प्रतिपादक प्रकरण इस प्रकार समाप्त हो गया यह अभी अभी हमने जो पढ़ा है करण विषयक प्रतिपादक करण विषय को प्रतिपादित करने वाला प्रतिपादक का मतलब करण विषय को प्रतिपादित करने वाला जो प्रकरण है करण प्रकरण यह समाप्त हुआ प्रतिपादित कहां से आ ये तो हम अध्यास करते हैं ना जब हम सूत्रा करते हैं तो अध्याय करते हैं अध्यक्ष अध्याय पद दो अध्यार का मतलब होता है हम अपनी ओर से जुड़ते हैं वाक्य पूर्ति के लिए वाक्य पूर्ति के लिए जिन पदों पर हम जोड़ते हैं उसको कहते हैं अध्याहार अधि आहार आहरा अध्यह अधि आहरा उपरिष्ठ का जो ऊपर से हम जोड़ते हैं उसको अध्यार के सूत्र नहीं।, नहीं नहीं सूत्र अपूर्ण नहीं।, नहीं है सूत्र अपूर्ण नहीं है इसको वो सूत्र नहीं है लेकिन वहां पर दिखाई ही देते हैं आपको हाँ हाँ हाँ जैसे वृक्ष हा, ऐसा लिखा है तो वृक्ष अस्थि किसी करो वृक्ष है तो क्रियापद जो है अध्यायित होता है यही हम अपनी ओर से जोड़ देते हैं। अगर कहीं क्रियापद है तो वहां पर कर्ता को जोड़ देते हैं ही हम कारक को जोड़ते क्रियापद को देखकर के कारक को जोड़ते हैं और कारक को कर के देख करके क्रियापद को जोड़ते हैं क्योंकि दोनों अकेला नहीं रह सकता कारक और अकेली क्रिया नहीं रह सकती केवल क्रिया किसी लिए होगी बिना कारक की क्रिया कैसे कोई तो कारक को होना चाहिए कार का मतलब जो क्रिया से संपन्न होने वाला जैसे वृक्ष तो इस क्रिया से वृक्ष जो है संपन्न हो रहा है वृक्ष वहां विद्यमान है ऐसा पता लगता है अस्थि क्रियापल क्रियापल है भवती अस्थि वर्तते वृक्ष विदे वृक्ष अस्थ विद्यारे हाँ बोलिए तो यदि हैं तो क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है अंतकरण मुख में होने वाले सीखना है प्रकार से मुख में होने वाले प्रकरण को समाप्त किया गया ऐसा किया की जो ऊपर आपने लेकर के बताया किसी शिक्षा शास्त्र का हेतु मेहर हेतु आ, ये देखा पडे कोन् पुस्तक है मनसि शास्त्र है चतुराध्यायी का एक पुस्तिका है पुस्तक है चतुराध्यायिका कोई शिक्षा शास्त्र होगी शिक्षा शास्त्र होगा कोई नाम की, उसमें एक है. स्वामी जी नाम हाँ जी बोलिएगा सरकार तत् वक्तुं शक्नुवन्ति वा इति किं किं कृ भवन्तः यत् यत् पुस्तकम् उपयुज्यन्तः सन्ति तत् नाम नाम वक्तुं शक्नुवन्ति वा इति प्रकाशनः कस्य इति अपि आवश्यकः राम्लाल् कपूर् ट्रस्ट् इति हरियाणा मध्ये सोनीपत् मध्ये वर्तते गुरुकुलं राम्लाल् कपूर् ट्रस्ट् इति इंद्रप्रे दिल्ली की वृद्ध पाठ नीयशिशा शिक्षा सूत्रा ऐसा आ, आ, मैं आपको बता देता सूत्रानी ऐसा एक पुस्तिका है बहुत पत्र शिक्षा सूत्रानी उसमें वृद्ध पाठ और जिससे पढ़ रहे हैं वो भी है सूत्र सूत्र है उसमें मैंने आपको एक बार बताया था कि महेशी दयान सरस्वती जी के काल में जो शिक्षा शास्त्र के रूप में उनको उपलब्ध हुई पुस्तक उसके अनुसार उन्होंने ये व्याख्या की उस समय वृद्ध पाठ नहीं उत्पन्न हुआ वृद्ध का मतलब प्राचीन उससे भी प्राचीन कोई ऐसा पाठ उपलब्ध नहीं हुआ जो उपलब्ध हुआ उसको लेकर लोगों को दूसरा पाठ उपलब्ध हुआ नहीं समझा वृद्ध पाठ का मतलब ऐसा है बूढ़ा पाठ यानी प्राचीन पाठ इस शास्त्र से भी पहले का एक और मिला है जिस समय ये शिक्षा मिली उसके बाद में जो मिला है तो वो इससे भी पहले की है इसलिए उसको यानी वृद्ध पार करता है ऐसा माना जाता है प्राणी का ही ऐसा माना जाता है वृद्ध कैसे हुए वृद्ध तो वृद्ध तो वो उपलब्धि को लेकर के वृद्ध का अच्छा, अच्छा, हाँ। हाँ। तर्हि पुस्तकस्य नाम पाणिनीयशिक्षा इति वा शिक्षासूत्राणि वृद्धपाठः इति वा केवलं शिक्षासूत्राणि एवमस्ति पुस्तक अस्तु स्वामीजी दूरभाषा लभते वा दूरभाषा अहं प्रेषयिष्यामि धन्य। अस्तु धन्यवादः धन्यवादः राजेश धन्यवाद स्वामीजी अस्थ किचार्य आचार्य पाने आचार्य चंद्रभूमि पाठ सही अस्पीअस स्वामीजी इतने एक प्रश्न हेय कक्षा आसीत् रविवासरे नासीत् अस्तु अस्तु स्वामीजी तीनाचार्यं को बता आपि आपिशलाः आपिशलाचार्य चन्द्रगोमि पाणिनि पाणिनि चन्द्र चन्द्रगोमि चन्द्रगोहि गोमिकार अच्च गोमि ये चंद्रगो आचार्य जो है वो जैनियों के हुए है मतलब जेन, आचारी, जेन आचारी। जेन आचारी। थी। आ, कौन सो हाँ जी हाँ जी वो में दोनों वर्ण बोल रहे का का और का दोनों वर्ण नहीं मैंने आपको एक सूत्र बताया था अक्षाध्याय आप निकालिएगा आठवा अध्याय दूसरा पाद अध्याय का दूसरा पाल आप निकालेंगे काला है ना आ, दूसरा पाल नहीं तीसरा पाग तीसरे पाल के तैतीसवा सूत्र है कुछ उसमें चिन्ह भी दिखाई देंगे आपको दोनों हाँ तो यहाँ एक चिन्ह के आगे ककार है और एक चिन्ह के आगे पकार है दोनों बोले ना पूरे नहीं बोले मतलब या तो ककार होगा या ककार होगा दोनों एक साथ नहीं होगा कवर्ग का? या तो का होगा या खा होगा, होगा या फिर लेकिन नहीं, हो। नहीं नहीं मतलब यह, का ही वर्णन मिलता है शास्त्रों में जी। है। है। है। ओम स्वामी मेरी पुस्तक में च लिखा हुआ है चुप हो कु वो दोनों को, को, कव... को, को, को दूस स्वामी उस... जी एक प्रश्न हैन आचार्यो नया पुस्तक अले है स्वामि हाँ मैंने बताया ना पानी शिक्षा सूत्रानी नाम से जो पुस्तक बताया उसी में सबका रामलाल कर्पूर ट्रस्ट हाँ जी रामलाल कर्पूर ट्रस्ट के जो क्षति है उसके संपादक युदिष मीमांसक है जी, वो, उस पुस्तक में उन तीनों का है अच्छा वो, वो आपके लिए अभी कोई विशेष रूप उपयोगी नहीं है आ, अगर, अगर जिस ने पूरा व्याकरण पढ़ लिया हो उसके लिए आ, वो, उपयोगी समझने समझने के लिए, समझने के लिए, लिए, अंतर अभी, अभी उसको देखेंगे तो फिर आ, आ, क्या कहते हैं मति जो है भ्रम हो जाता <laughs> है आ, यानी आ, जैसे नए नय, आदमी को बिल्कुल नए आदमी को कोई बड़ी चीज आत्म उसका जो है सदुपयोग उस तरह नहीं कर पाता है उसमें छोटे बच्चे नहीं है आप देखना चाहे देख सकते हैं पर उसमें ये है की यहाँ ये क्यों है वहाँ ऐसा क्यों नहीं है उसमें अगर हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो मुख्य विषय हमारा रह जाएगा समाज गया समझ जी जी जी तो अभी आपने दो प्रकरण पढ़े हैं स्थान प्रकरण और करण प्रकरण इन दोनों प्रकरणों को आप अच्छी तरह देख कर क्या आइएगा थोड़ा मैं परीक्षा लूंगा परीक्षा मतलब मौखिक ऐसे पूछूंगा आप लोगों से बिना देखे आप बताएं ताकि ऐसा ना हो पीछे तो भूल जाए और आगे हम बढ़ते जाए मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि अब आगे जाकर के जब हम व्याकरण प्रारंभ करेंगे इसका जस्ट बाद में ही तो आ, आपको याद रहे इस सारी बातें तो बहुत लाभ मिलेगा इस दृष्टिकोण से थोड़ा आप तैयारी करके आइएगा सूत्र को भी रटना पड़ेगा नहीं है कोई जरूरी नहीं सूत्र रटे आप अगर सूत्र जिनको स्मरण कर सकते करें नहीं तो मैं सूत्र बोलूंगा तो उसका अर्थ आप बता सके अपने शब्दों में मैं शब्दों के आकर भी पूछूंगा तो थोड़ा आप देखेंगे अच्छी तरह तैयारी करेंगे तो अच्छा होगा अगर आपको दिन चाहिए तो दिन भी ले सकते हो अगर आप कल पाठ नहीं करके तैयारी में लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं वैसे मेरे को नहीं लगता पाठ बंद किया जाए फिर भी अगर आप चाहें तो किया तो अच्छा आ, मैं तो अच्छा मैं अस्वा चाहता मै बाकी लोग बता सकते हैं, बहु जादा नोडा है, केवल ी बा स्वामीजी अहं केवलं मुख्या, मुख्यानि सूत्राणि रटितुं शक्नोमि स्वामीजी अहं न वदामि रठनं करोति अहं वदामि केवलं सज्जं कुर्वन्तु यदि अहं सूत्रं वदामि चेत् वक्ष्यामि सो अर्थं वदेत् शब्दं वदिष्यामि चेत् तस्य अर्थं वदेत् अलं यदि कोऽपि स्मरणं कर्तुं शक्नोति चेत् कुर्यात् तस्मिन् बाधा न अत्र मम किमस्ति मम आज्ञा नास्ति यत् सूत्राणि स्मरणं कुर्युः केवलं सज्जां कुर्युः इति मम आज्ञा अस्ति मेरा संकेत मेरा यू कहिएगा अध्यापक का आदेश कहिएगा कि आप इसकी तैयारी करके आइए मेरा ये आदेश नहीं कि इन सूत्रों को आप याद कर ही ले अगर कोई कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है नहीं करते हैं तो मैं उनको ये नहीं कहूंगा आपने क्यों नहीं किया मेरा विषय नहीं है सूत्र याद करें आप मेरा विषय है जो आपने पढ़ा उसको आप बता सके कोई पूछे तो इसको पर देते हैं, हैं तीसरे को कर लेते ओम ब्रह्म एक वर्त है्रवित श्लोके सर्वा अस्ति Uh -huh. सः शब्द शब्दः नाम्नः संकेतं करोति uh -huh. परन्तु शब्द इति शब्दः तत्र श्लोके नास्ति किं पूर्ववर्ती आकाशवायुप्रभावः इत्यस्मिन् सूत्रमध्ये यः शब्दः शब्दः अस्ति तस्य आवृत्ति तत्र भवति किम् नैव अत्र सा इत्यस्य मनुष्यः न स प्रयुक्तः शब्दः पुरुषं विनोक्ति एवमपि वक्तुं शक्नोति नो चेत् पुरुषमपि वक्तुं शक्नोति सः पुरुषः श्रेयसः अभु अभ्युदयेन पुरुषं कर्मवाचिपदं तु तत्र अस्ति अस्ति एव अहं अहं मन्ये अहं स्वीकरोमि उभौ उभौ किमस्ति प्रकारद्वयेन अपि वक्तुं शक्नोति स शब्दः पुरुषं विनत्ति एवमपि एवमपि वक्तुं शक्नोति अस्य स शब्दस्य द्वौ अधौ भविष्यत स शब्दः भविष्यति स पुरुषापि भविष्यति अत्र वाक्यभेदेन तस्य क्रियापदको क्रियापदको एक क्रिया पद को अनेक जगह जोड़ते हैं ऐसे ही एक कारक पद को भी अनेक जगह जोड़ सकते हैं आ, स्वामी जी आपने जो वार्तालाप किया बताइएगा बोल रहा हूं अभी इसमें उनका प्रश्न है तमक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम गुहाशयम सम्यकुशंति विप्राहा इस श्लोक में आ, दूसरी पंक्ति में सशब्द है इस सशब्द का अर्थ शब्द को लेकर क्या है और इस श्लोक में शब्द है नहीं है तो पहले वाले श्लोकों में से शब्द को यहाँ पर लेंगे ऐसा उनका प्रश्न है एक मिनट सुनो जी कौन सा श्लोक है का, का, पहले वाले में ये प्रसंग शिक्षा का जो प्रारंभ जब किया ना शिक्षा की भूमिका है से कहते हैं पा, पांचवा श्लोक है सुनिए पांच पांच लोग सह शब्द भी होगा और शब्द पुरुषम तथा स मनुष्य श्रेष्ठ होगा अच्छा सा का प्रयोग दोनों तरफ कर सकते अच्छा, अच्छा। शब्द शब्द के लिए तो है ही यहाँ पर पुरुष के लिए भी इसको प्रयोग कर सकते ठीक है एसा दोनों प्रकार से कर सकते हैं एषा दोन प्रकारस्य ओम राजेशः ओम् भगवन् एकं संशोधनम् अस्ति चन्द्रगोमि प्राचीनबौद्धवैयाकरणम् आसीत् ओम् ओं चन्द्रगोमी बौद्धस्य बौद्धस्य भौतुम् बोध अर्हति नो चेत् जैनबौद्धानां समान नियमः अस्ति तु भवितुम् अर्हति बौद्धस्य भवितुमर्हति जैनस्य इति अहं स्मरामि अत्र भूमिकायां यदिष्टिमीमांसकः लिखितमस्ति अस्तु मीमांसकेन लिखितमस्ति चेत् पुनः शोभनं पश्यामि अहं पृष्ठसङ्ख्या पञ्चदश पञ्चदश अन्ते अस्ति भूमिकाया चांद्रशिषा प्राचीन बौद्धवैयाक प्राचीन बौद्धवैयाक हाँ अहम चिन्हित चिन्हित अकं प्राचीन बौद्धवैयाक अभिमनु आदेश से हाँ बौद्ध मारती में जैनियों का बोलते हैं जैनियों के आचार्य और इन्होंने बौद्धों का लिखा है दोनों में से कोई भी हो बौद्धों का भी हो सकता है और जैनियों का भी हो सकता है जो आज के जो वैयाकरण है वो श्रुति से जो बोलते रहते हैं ये जैनाचार्य जैनाचार्य उसी का आधार पर मेरे मुख से वो निकला है पर इन्होंने बौद्ध का लिखा है हाँ ठीक है ओम बक्ता ओ शांति शांति शांति नमो नम